दोहा संख्या चौतीस के बाद दोहा संख चौतीस पानी भई भईधारी तब भी लोकप्रीत अति बारी विधि स्तुति करू तुम्हारी अदम जाति मैं जड़मति भारी गम ते अगमय दमय ति नारी महामय मति मंदय नारी लारत सुनुमिनी बाता भगति करनादा साति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतहीन नर सोह कैसा जल पारिद देखिए जैसा नवधा भगतिकाओ पाई लावदान सुंदर मनुमाई थम भगति सतन कर संगा दूसर मम कथा संगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगतीय भगति मम गुनगन करान स्मरण भगवान राम सीता जी को खोजते हुए सबरी के आश्रम में पहुंच गए सबरी ने भगवान को जैसे ही देखा सुंदर रूप को उसके सर में प्रेम हुआ पड़ा और उसके मुख से कुछ भी निकला नहीं सबरी ने फिर भगवान राम के चरण धोए उच्चासन पर उनको बैठाला और उनको कन्द मूट खाने के लिए उनको दिए भगवान राम ने बड़े प्रेम के साथ उनको खाया अब ये सब अभी तक वो भगवान के स्वागत में और उनके पूजन में लगी रही अब इसके बाद में जब वो निवृत्त हुई तब उसने भगवान श्री राम जी के मुख की ओर देखा तो अब उसके भाव किस प्रकार होते हैं तो पानी जोरी आगे भैी अब इसके प्रकार चलता भी लोग बैठे बैठे भगवान की सब पूजा कर रही थी शरण आदि धोने आगे के कार्य अब जब वो सबसे निवृत्त हो गई तब तो खड़े होकर हो हाँ के उसने जो है वो हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और प्रबंध विधो के प्रीति यदि बाढ़ी और भगवान श्री राम जी के मुक्ति और उनकी ओर देखा तो उसको उनको जो उसके हृदय में भाई की प्रेम उम्र पड़ा और एक भक्ति उसके हृदय में अत्यधिक जागृत हो गई कई विधि स्तुति करो तुम्हारी अब उसको ये लगा की अच्छा पूजन करने के बाद में भगवान की स्तुति करनी चाहिए यही विधान सुनते आ रहे थे तो लेकिन स्तुति करे तो स्तुति वो करे जिसको स्तुति करनी आती हो कुछ पढ़ा लिखा हो विद्वान तो हो शास्त्रों को देखा हो भगवान की महिमा को जानता हो तो स्तुति करे तो वो अपनी असमर्थता व्यक्ति करती स्तुति करनी तो आपकी चाहिए लेकिन मैं स्तुति कैसे करूँ अदम जात में जड़म भारी ही ऐसी जात में सहता हूँ जहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई नाम जहाँ शिक्षा अच्छा दीक्षा की कोई चर्चा ही नहीं ऐसे जगह में पैदा हुई और बुद्धि मेरी जो है जड़मत ही बुद्धि बिल्कुल जड़ है पढ़ते भी तो पढ़ भी नहीं सकते थे सीखते तो कुछ सीख भी नहीं सकते थे बुद्धि में कुछ आ ही नहीं सकता था अब ये तो खैर वो सबरी अपनी बात कह रही है लेकिन साधकों को तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे किसी व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो या उसमें बुद्धि में ज्यादा बातें ज्ञान की ना आती हो तर्क वितर्क बुद्धि में न पाता हो विवेक तो उसके लिए अध्यात्म साधना में कोई रास्ता है या नहीं है उसके लिए देखे कि देखो सावरी कहती है कि मेरी बुद्धि यद्य जड़ है मुझे ये सब स्तृत्त करना तब मुझे नहीं आता लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से फिर भी प्राप्त हुई भगवान के दर्शन भी प्राप्त हुए तो कैसे प्राप्त हुए तो उसके बस केवल एक बात है वो भगवान आगे बता देते वही बात की कि मैं तो जो है केवल एक भाव की बात है भगवान के प्रति समर्पण भाव है भगवान के प्रति प्रेम है बस वही मुख्य बात है बाकी तो ज्ञान विज्ञान जो कुछ है सुनिया में ही है इसलिए कहती है कि अधम जाति में जड़म भारी और फिर अधम से अधम अध प्रार्थना भगवान की करने को कहती है और अपनी अपनी हीनता वो अपनी वर्णन असमर्थता उसे पहले दिखाई देती है अपनी तो वही सब वर्णन करती है कि एक तो अधम जाति में पैदा हुई बुद्धि की मेरी जड़ जल... मैने बुद्धि में कोई प्रकाश नहीं ऐसे करके सूक्ष्म बुद्धि नहीं ज्ञानमान बुद्धि नहीं और अधम से अधम अध्य प्राणियों में से सब में देखो मनुष्यों में तो स्त्री भी उसमें जाती है वो भी अधम और फिर जिनमा मा मतमंद अघारी और उनमें भी मेरी मति मद्द मानी स्त्रिया भी बहुत बहुत बुद्धिमान होती है एक एक होती है लेकिन उनमें भी बुद्धि ही स्त्री तो अपनी जो है वो का सब प्रकार से हिंता अपने वर्णन करती है तो इसके माने ये नहीं कि स्त्री जाति की सबको वो अपनी एक साथ सबका वर्णन कर रही है सब स्त्री जाति ऐसी होती है सब स्त्रियां मन्नमत होती हैं ये कहने का तात्पर्य नहीं है उसका वो अपनी स्थिति का वर्णन करती है कि मैं ऐसी हूँ और इससे एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है की चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति हो भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है और उसके द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है कहीं किसी अटक उसके मन में किसी व्यक्ति को अरे हम तो ऐसी जाते हैं हमको हमको क्या होगा अरे हम तो ऐसे करके ऐसी तो हमसे क्या हो पाएगा ये सब बातें निरर्थक बातें हैं ये सब उसको तरफ ध्यान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए बल्कि अध्यात्म के मार्ग में आवे हर व्यक्ति को मार्ग मिलेगा इसलिए इस प्रकार की भूमिका सिन्मा मतम आधारी आधारित भगवान को संबोधन हे आधारी कि हम तो तमाम पाप हैं और पाप के कारण हमारी इस प्रकार की गति हुई है लेकिन आप पापों का विनाश करने वाले हैं अघ का हरण करने वाले है अघ अ है इसलिए आप हमारे सारे पापों का विनाश कर लेंगे इस प्रकार से जब उसने अपनी स्थिति का वर्णन किया तो कह रघुपत सुन भा में निभाता भगवान स्वयं ही अश्ली का सत्कार कोई प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं स्तुत करने की कोई जरूरत नहीं अब देखो पीछे जगाई तक ने भगवान की कितनी लंबी चौड़ी स्तुति की है उसके पहले और और देखते हैं सर अगस्त आदेशियों ने कितनी स्तुति की है सरभंग आदि ने कितनी स्तुति की है सबको बार बार देखा है लेकिन यहाँ सवरी जो है कोई स्तुति भगवान की नहीं कर पाती अपनी दीनता ही का वर्णन कर पाती है बस तो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने में व्यक्ति की दीनता ज्यादा कारगर होती है और जो व्यक्ति सहा हम ऐसे नहीं ऐसे हमें ऐसे नहीं ऐसे अपने आप को जहाँ उसको अपना अप अहंकार होगा उसके लिए तो ये है प्रतिबंध बन जाता अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बैरियर जैसा प्रतिबंधक उसको आगे अध्यात्म मार्ग में सफलता नहीं इसलिए कहते हैं कि देखो भगवान का स्वयं बताने लगते है बात यह है की क्या रघुपति सुन भ्रामी निभाता अद संबोधन शबरी को भामिन करके करते हैं ये कितना भगवान राम को शबरी के प्रति कितना आदर भाव है ये भी सूचित लगता है और कितनी प्रियता है शबरी के प्रति भगवान की वो भी ज्ञात होती है भगवान के वचनों से हामी स्त्री को जो कहते हैं लेकिन उस स्त्री को जो बड़ी तेजस्वी है बड़ी सुंदर है और बड़ी तेजस्वी है पातिवृत्ती धर्मों के कारण सचलित्रता आदि के कारण जिसमें अत्यधिक तेज है और सुंदर भी है उसको भामिनी कहते हैं भाग्य मन है प्रकाश भामिनी मन प्रकाशवती है तेजस्वी है ऐसी को भामिनी कहते हैं और जब देखते हैं हम पर याद करेंगे आप भगवान ने ये भामिनी शब्द सीता जी के लिए कई बार प्रयोग किया वहाँ जब वो चलने लगे अयोध्या से भगवान नाम चलते हैं और सीताजी को समझाते है वहाँ सीताजी को भी भामिनी कहते है तो भामिनी चाहे अपनी पत्नी हो की माता हो की कोई स्त्री हो कोई भी आदरणीय स्त्री के लिए इस प्रकार का साथ उसको जो है संबोधन आदर पूर्वक संबोधन प्रेम पूर्वक संबोधन इस प्रकार का है की भामिनी की कहे रघुपद सुन भामिनी बाता कि तुम थोड़ा हमारी बात को सुनो मानव ये कि करना था ये भगवान अपना अपना सिद्धांत भी अपना स्वभाव बताते हैं कि मेरा संबंध तो एक मात्र है वो भक्ति का संबंध है बाकी और नहीं अगर किसी अभक्ति क्या चीज है तो भक्ति कोई शारीरिक या वाणी की या कोई इस प्रकार की विशेष प्रकार की क्रिया भक्ति नहीं है भक्ति एक भावना है जो सदैव में होती उत्पन्न होती है और भगवान के प्रति समर्पण भाव का है भगवान के प्रति आश्रय भाव उनके प्रति भगवान क्या ही है हम भगवान को समर्पित हैं वही हमारा स्वामी है हम उसके सेवक हैं। इस प्रकार की जो भावना है हृदय में वो मुंह से ये सद्धात बोले कि न बोले लेकिन उसके हृदय में ये भाव है तो वो भक्त है तो ये कहते हैं कि एक ही मानव एक करना था, बस भगवान का अन्य प्राणियों से जीवों से मनुष्यों से जो संबंध है वो भक्ति का संबंध है अगर जीवों में भक्ति है तो भगवान के साथ उनका संबंध है और भक्ति नहीं है तो संबंध नहीं है ज्ञान भी भक्ति ही उत्पन्न करता है जो कोई जो लोग ज्ञानी है तो उनके हृदय में भी भगवान के पर समर्पण भाव आ जाता है ब्रह्मात्मा के भाव जो है वो भी भक्ति ही है व्यक्ति संसार के विषयों को सबको भूल गया एक परमात्मा कोई खोजने लगा परमात्मा इसको पा दिया उसी से का भले ही कहोगे सब ज्ञान की बात है तो भी इसमें भक्ति ही है बिना भक्ति के ज्ञान का इसलिए कहते हैं मानो एक भक्ति करनाता जहाँ ऐसी पांच कुल धर्म बढ़ाही माने ये लौकिक बातें जो है ये है संसार में समाज में इन बातों को मान्यता दी जाती है लेकिन भगवान कहते मेरे लिए ये सब होकर शादी बस की बातें हैं मेरा संबंध इन बातों से कुछ भी नहीं है कोई जाति पात अभी देखो उसके कबंध रास्ते में मिला और कबंध बद किया उसके बाद भगवान जात पाँच की बातें कर आए कहा कि देखो की जो है पूजनीय है और ये जो है शुद्ध पूजनीय नहीं है और ऐसे भी नहीं है वैसे नहीं खूब जात-पात की बात की लेकिन देखो हर सिद्धांत सब प्रकार के हैं लेकिन कौन सा सिद्धांत कहाँ लागू होता है ये बुद्धिमानी से समझना पड़ता है विवेक व्यक्ति को शास्त्र को समझने में ये होता है की कि सिद्धांत किस स्थान के लिए है अपने अपने क्षेत्र है वहाँ वहाँ के अपने अपने नियम है अपने अपने क्षेत्र है समाज का एक अलग क्षेत्र सामाजिक मान्यता है वहां तक तो लोगों को सामाजिक व्यवस्था रखने के लिए कुछ नियम पालन करने होंगे और जिस व्यक्ति परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने लगे तो फिर दूसरे संबंध नियम चाहिए वहाँ वही नियम वहाँ काम नहीं करेंगे अब तब यहाँ अध्यात्म की बात भगवान कहते हैं कि देखो जहाँ तक हमारे संबंध की बात है तहां तक मैं जाति पात कुल धर्म पढ़ाई ये सब सब हमारे लिए कोई कीमत की नहीं है न जाति मैंने चाहे कि ऊंची जाति का हो लेकिन भक्ति नहीं है तो उसका भगवान से संबंध नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं जो ऊंची जाति का है तो बस वो भगवान का भक्त भग तो हो गया या भगवान को प्रिय हो गया इतने मात्र से काम नहीं चलता तो जाति से पांच जाति जहाँ से पांच सात सात सबसे प्रयोग किए जाते हैं जात पात पांच के मायने ये की जहाँ जब भाई बंधु जितने लोग होते हैं जब बुलाये जाते हैं खाने के लिए जब एक साथ बैठते हैं तो एक पांच कह कहलाते हो कि ये हमारी पांच के हैं अब जिसे खाने के लिए बैठे पंतिया पंक्ति लगाई गई तो कौन पंक्ति में कौन बैठेगा हा? जो जिस पंक्ति के योग होगा वो उसमें बैठेगा तो कहे भाई इनको इधर बैठा लो ये हमारी पंक्ति के हैं इनको उधर बैठा लो वो उनकी पंक्ति के हैं तो ये पंक्ति कहते हैं जो पांच कहते हैं गोरखपुर की तरफ जो है एक पंक्ति शब्द और भी प्रयोग किया जाता है और वो वहां के ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं हम पंक्ति पावन है ब्राह्मण उस तरफ होते है पंपावन ब्राह्मण कैसे है वो ऐसे है कहते हैं कि जब भगवान राम लंका सटौ करके आए अयोध्या में तब उन्होंने विप्रो को खिलाया भोज दिया जब भोज दिया तो कहा कि हम लोग वहाँ से भाग गए हम उस भोज में खाने नहीं गए क्योंकि वो रावण को मार करके आए थे ब्रह्मत्या को लगी कि उसे छूटना चाहते थे तो हम लोग शरीर पार करके उधर की तरफ भाग गए और उसमें सम्मिलित नहीं हुए जो लोग उसमें सम्मिलित हुए वो आए उन्होंने भगवान ने जो भोज किया था उसमें खाया उन्होंने तो कहा कि जो लोग भगवान के भोजन में उसमें पंक्ति में नहीं आए वो पंक्ति पावन है देखो अहंकार अपनी जाति का जो है कि भगवान के खिलाए हुए भोज में भी शामिल नहीं वो अपने आप ही बताते से हम कहते है वही लोग स्वयं कहते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे अपने आप तो कहते हैं जाति पाति और कुल कुल में भी पांच एक तो जाति कुल है कुल जैसे सूर्य वंश है तो उसकी महिमा अपने बैठे तो क्षत्रिय तो बहुत होते हैं लेकिन सूर्य वंश जो है वो वंश अपनी महिमा उसकी सब सब छत्रियों में भी श्रेष्ठ कुल है उसका ऐसे धर्म और बड़ाई माने कोई व्यक्ति धर्म में आचरण करने वाला हो धर्मी न हो बड़ा धर्मात्मा हो बड़े पुण्य कार्यकर्ता हो तो करता हो वो भी अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है लेकिन भगवान के लिए धर्म मात्र पर्याप्त नहीं है इसलिए पढ़ाई पढ़ाई को प्रशंसा ये कीर्ति ये किसी व्यक्ति को यश कीर्ति बहुत प्राप्त हुई हो तो यश कीर्ति प्राप्त हुई वो अच्छा है लेकिन यदि उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो उसकी यश कीर्ति भी बेकार है भगवान से संबंध उसका नहीं होगा बाकी दुनिया से संबंध उसका भले रहे फिर जन धन किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है तो बहुत धन है तो भगवान का भक्त तो हो गया कि भगवान से उसका संबंध हो गया धन वो हो में जो है वो भगवान से संबंध जोड़ने में सहायक नहीं भगवान के तो उसकी हमें परवाह नहीं धन की भी उपेक्षा बल्कि भी इसी पर परिजन परिजनों की भी परिवार के जितने लोग बहुत हैं वो उसके परिवार बहुत बड़ा किसी का है तो कभी कभी किसी के परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो का लोगों को मध्य हो जाता है अरे राह हमारे घर में इतने लोग हैं एक फौज की फौज है देखे हमारा कौन क्या कर लेगा ऐसे करके वो जो तो उनको भी कहते हैं कि ऐसे करके जो हो बहुत हो उनके पास तो वो भी कोई बहुत महिमा की बात नहीं है और गुण चतुराई इसके बाद अपने की बात अंतरिक कोई बहुत व्यक्ति गुणी हो उसमें कोई विशेष गुण हो लौकिक कलाए हो संगीत इत्यादि हो नृत्य कला आदि आती हो कविता अविता कर लेता हो ऐसे कोई गुण हो या कोई वक्ता इत्यादि हो ऐसे गुण हो या कोई दूसरे प्रकार के और भी बहुत से गुण इनमें से कोई गुण भी हो चतुरता भी हो चतुरता मैने बहुत होशियार तो व्यक्ति हो अपना काम बना लेने में बड़ा कुशल व्यक्ति हो और उसका काम न बनता सो हो सो काम करना हो वो कर ले ऐसा चतुर व्यक्ति भी हो सकता है तो हो और सब बातें ये तो भगवान कहते ये सब हो लेकिन भगत ही नरसोभा कैसा लेकिन इन सब कोटियों के जितने भी नाना प्रकार के व्यक्ति है उनमें भक्ति नहीं है तो कैसे ही सब लोग है बिना भक्ति के एक उदाहरण देते हैं कि बिन जल पार्ध देखिए जैसा जैसे कि आकाश में बादल उड़ रहे हैं और पानी उनमें हो ही नहीं बरसात के दिनों में सूखा पड़ रहा हो खेत को पानी मिले नहीं आकाश में बादल आवा चले जाए बादल आवे चले जाए तो उन बादलों की क्या शोभा बादल की शोभा तो तब है जो पानी बरसे और वो पानी लोगों को कल्याण करके लाभदायी हो तब वो जो है वो हो है, वो बादल बादल है ऐसे ही बादल का सार तब तो जल है जल की वर्षा वो करे तो दो तो बादल है इसी प्रकार से कोई भी मनुष्य के उसके साथ में नाना प्रकार की पल शक्ति धन संपत्ति वैभव और ये सब हो नाना प्रकार के गौ चतुर सब हो लेकिन भक्ति न हो तो कहते हैं व्यक्ति जो है वो है, वो है कुछ नहीं और भगवान को वो प्रिय भी नहीं है तो कहते हैं कि है की भगतहीन नरसोह कैसा बिन जल बारिज देखिए जैसा अब ये भक्ति की बड़ी प्रशंसा आ गई भक्ति का प्रसंग आ गया तो आखिर ये हुआ कि भक्ति है क्या ये भक्ति क्या चीज होती है जिसके कारण व्यक्ति की महिमा भगवान इतनी बताते हैं भक्ति के कारण से भगवान से संबंध है तो फिर देखो ये प्रसंग आ जाता है जहाँ पर भगवान स्वयं अपने मुख से भक्ति का स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भक्ति कैसी होती है और, और जगह तो संतों ने वर्णन की कहीं भगवान शंकर जी ने वर्णन की कहीं का भूषण की ये वक्ता लोग है वो भक्ति का वर्णन करते रहते हैं धीरे धीरे लेकिन भगवान भक्ति का वर्णन कैसे करते हैं उसको देखो शवरी के प्रसंग में कहते हैं की नवधा भगती कहो तो तेपाही कहते देखो हम तुमको नव प्रकार की भक्ति होती है वो तुमको बताते हैं कुछ एक विचित्र बात लगती है देखो ये शौरी में अंत भगवान कह देते हैं कि शौरी में नौ प्रकार की भक्ति है अंत में कह देते है भगवान और सब नौ प्रकार की भक्ति है लेकिन सौरी से ही नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन भी भगवान करते हैं कहते हैं नौ प्रकार की भक्ति है अस्थय के आश्रम में हम देखते है जब सीता जी जब जाती है तो वो अनुसुईया जी प, जो पार्थिव्रत स्त्रियाँ हैं उनके पातिव्रत धर्म का वर्णन जी से करती हैं। जब और अंत में कह देती है कि सीताजी तुम्हारे समान पतिव्रत कौन होगा तुम्हारा तो नाम लेकर के स्त्रियां पार्थिव्रत धर्म का पालन करेंगे और सीता जी स्वयं पातिव्रत पतिव्रता हैं, उनका नाम लेकर के लोग पातिवृत धर्म का पालन करेंगे तो उनको पार्थिव्रत धर्म की शिक्षा देने की क्या जरूरत उनको बताने की क्या जरूरत लेकिन है यही कि जिनमें ये है उन्हीं को बताते हैं यहाँ सवरी में नौ प्रकार की भक्ति है फिर भी उसी को भगवान बताते हैं कि देखो नौ प्रकार की भक्ति तो कुछ ऐसा लगता है कि सवरी को भक्ति तो ठीक है लेकिन भक्ति को रियलाइज भगवान करा देते हैं कि देखो ये सब बातें तुम्हारे अंदर है इसलिए तुम भक्ति हो तो जो व्यक्ति भक्त हो गए नहीं उसके सामने भक्ति की बातें करो तो सोचेगा कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा जिसे भक्ति कहते होंगे वो तो कल्पना करेगा लेकिन जो स्वयं पहले से वो उन गुणों से युक्त हो उसी प्रकार की स्थिति उसकी विशेष की हो और उसके सामने उसके भक्ति का वर्णन करो हा? तो फिर वो समझ जाएगा ये इस प्रकार का भाव इस प्रकार की स्थिति हमारे अंदर है और इसी को भक्ति कहते हैं कोई ज्ञानी हो जो अपने आत्मास्वरूप पहचानता हो आत्मा परमात्मा जो अनादि अनंत सत्ता चेतन सत्ता है उसका अनुभव कर रहा हो लेकिन उसे ये पता न हो कि मैं परमात्मा स्वरूप में स्वयं हूं तो कोई उससे कहने लगे बताने लगे कि देखो परमात्मा ऐसा ऐसा होता है वो अपना ये आंतरिक स्वरूप इस प्रकार का और वो पहले से उसे जानता हो तो हाँ कहेगी हाँ तो इसके माने है हमको परमात्मा स्वरूप का बोध है हमको ज्ञान है तो अपने उसको उसका हो गया तो इस प्रकार से एक प्रकार से कंफर्मेशन तो हो जाता है तो यहाँ जब भगवान श्री राम जी कहते हैं से शबरी से कि देखो नौ प्रकार की भक्ति होती है वो आप सुन लो सब सावधानी पूर्वक सावधान सुन धरो मन माही और सावधान हो करके सुनो और इसको मन में धारण करो सावधान होकर के सुनने के माने ये है कि जैसा हम बता रहे हैं तो तुम फिर अब हम नौ प्रकार की भक्ति बता जाए उसके बाद में तुम ये मत कहना कि हमें भक्ति तो नहीं हमारे अंदर इसलिए अगर सावधानी पूर्वक सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा तुम्हारे अंदर भक्ति है और धर्म माही हमारी इस बात को धारण करो करोगी को भक्ति कहते हैं धर्मन माही तुम्हारा यह नहीं कि तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है तो इस भक्ति को तुम धारण कर लो बल्कि भक्ति तो तुम्हारे अंदर है ही है हम तुमको बताते हैं भक्ति कहते किसे हैं उसको पहचान लो और याद रखो कि तुम भक्त हो इसको मत भूलो ये मत कहना कि हम भक्त नहीं है इसलिए कहते हैं सावधान सुनू धर्माही ये भगवान उसे सब से सावधान करके कहते हैं अब देखो भक्ति क्या है ना? ये नौ प्रकार की भक्ति जो बताते हैं भागवत की नौ प्रकार की जो भक्ति है वो दूसरे प्रकार की है यहाँ नौ प्रकार की भक्ति है वो दूसरे प्रकार के हैं मन दृष्टि भिन्न भिन्न है वहाँ भगवान से कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं भागवत में लौकिक संबंधों से जैसे पिता का संबंध पुत्र का संबंध स्वामी जेरो का संबंध सखा का संबंध पति पत्नी का संबंध इत्यादि जितने संबंध हो सकते हैं उन संबंधों के आधार पर नौ प्रकार की भक्ति उसमें बताई गयी और यहाँ पर भगवान जो बताते हैं नौ प्रकार की भक्ति इसमें एक नवीनता है वो ये है कि भक्ति कैसे प्रारंभ होती है और भक्ति कैसे बढ़ती जाती है और उसमें क्या क्या एडिशन होता जाता जुड़ता जाता है और एक समय आता है जब भक्ति में पूर्णता आ जाती है ये भ्रम करते हैं मैंने इसके माने है इस भक्ति को जो जैसा भगवान ने बताया है इसी क्रम से व्यक्ति आगे बढ़े तो जिसमें भक्ति नहीं होगी उसमें भी भक्ति आ जाएगी और जैसे भगवान शुरू करते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा तो अब एक एक करके गिनाते पहली भक्ति दूसरी भक्ति तीसरी भक्ति तो इसके माने जैसे नौ प्रकार की भक्ति के माने भक्ति की नौ सीढ़ियां हैं पहली सीढ़ी भक्ति की क्या है कि माने हम भक्ति के द्वार में प्रवेश कैसे करेंगे भक्ति कब हमें आएगी जब पहले हम सत्संग करेंगे तो भक्ति आएगी और सत्संग करेंगे नहीं तो भक्ति नहीं आएगी तो ये बात अन्य बहुत जगह कहेगी रामायण में जगह जगह देखेंगे तो वहां पर भी आया उत्तरकांड में भी आई है भगवान तो ने भी अक्सर से कहा अस्पताल ऐसी और वो लोग भी कहते हैं मैंने सत्संग विवीक न हुई बिना सत्संग के विवीक नहीं होता जब तक विवीक नहीं होता तब तक, तक भक्ति नहीं आती और जब तक व्यक्ति को सत्संग तक नहीं प्राप्त होता है तब तक अनेक जन्मों के पुणे उठे नहीं होते तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता और जो सत्संग प्राप्त होता तो है तो उसी से प्रभत्ति प्राप्ति होती है सत्संग तो ये सत्संग प्राप्त होने के पहले भी व्यक्ति को धर्म इत्यादि का आचरण तो करना ही पड़ेगा सनमार्ग पर चले धर्म के मार्ग पर चले ए, उसके अंदर पुण्य का अर्जन हो और फिर वे पुण्य जो है वो हो निष्काम हो पुण्य हो लेकिन उनको पुण्यों का फल भौतिक न चाहे तो भगवान उन पुण्यों के फलस्वरूप उसको सत्संग प्रदान करते हैं देखो इतनी महिमा सत्संग की है सत्संग भी बड़ी दुर्लभ है अब वहां पर देखते हैं जब जब हनुमान जी को आगे देखेंगे, जब लंका में पहुंचते लंकनी से मिलते हैं तो वहां पर वो लंकनी कहती जब मारी जाती है हनुमान उसको घुसा मारते हैं लंकनी फिर कहती अरे सत्संग जो है ये तो बड़ा ही दुर्लभ है एक क्षणर का सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है तो वह सत्संग की दुर्लभता की बात वहाँ आती है इसी प्रकार सत्संग की बातें जगह जगह रामचर्र मानस में है उनको सबको ध्यान रखे एक विशेष बात यहाँ सत्संग कहते हैं बस वो ये कहते हैं कि भक्ति के द्वार में प्रवेश करने के लिए सत्संग ही है कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा और संतन शब्द जो, जो है वो बहुवचन है संतन कर संग्ञा अनान्य संतों ने ऋषियों ने मुनियों ने विद्वानों ने कहा है कि संतों का के साथ रहना और संतों का आ, सं, संतों का माने उनका साथ करना साथ करना एक बात है और उनके निकट रहना एक बात है और ये दोनों मिलकर के सत्संग है सत्संग से माने सत्संग माने ये नहीं जहां भगवान की चर्चा हो रही वहां थोड़ी देर बैठे तो सत्संग से आ रहे हैं आजकल प्रयोग सीमित अर्थों में ही सत्संगों का प्रयोग होने लगा है कि माने हम हाँ, सत्संग से आ रहे हैं सत्संग में गए थे तो सत्संग में हो सत्संग लौट आए लेकिन जो सत्संग सब जो प्रयोग करते हैं यहां पर ग्रंथों में जो सुलसीदा की करते हैं उनका कहना यह है कि संतों का साथ करो उनके साथ रहोगे तो फिर संतों में भक्ति होती है तो तुम्हारे अंदर भी आएगी फिर करवा से संतों का साथ नहीं करोगे तो फिर कैसे भक्ति आएगी उनके साथ रहो उनसे साथ की बात दूसरी बात यह है कि संतों के रहो उनके साथ एक तो संतों का साथ करना एक बात तो और संतों के साथ रहना दूसरी बात कि तुम तो उन्हीं के साथ रहो तो वो भी सत्संग है तो जब साथ संतों के रहो तो संत अगर न बोले कुछ न भी उपदेश करें तो भी संत सत्संग हो रहा है संतों के साथ रहेंगे जहाँ जहाँ संत जा रहे जहाँ जहाँ रह रहे हैं उनके साथ रह रहे हैं तो भी सत्संग हो रहा है और संत का जो वो हो गुण धर्म प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता रहता है अब ये बात तो जो है वो हो मानस जो हुआ तो वहाँ पे तुलसीदास ने बालकांड में कहा की मत की रिगू भलाई जब जी जतन जहाँ जही पाई सो जान हो सत्संग प्रभा वेदना आने संसार में लौकिक वस्तुओं भी धन सम्पत्ति वै इत्यादि वो भी यश के साथ ही सत्संग से ही प्राप्त होते हैं फिर भक्ति की तो बात ही क्या है ज्ञान की तो बात ही क्या है किसी को तो ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञानियों के साथ रहो शांति प्राप्त करना है तो भक्तों के साथ रहो भक्तों के साथ रहने के माने उनको बात करो उनसे सीखो कि ये भक्त लोग कैसे रहते हैं इनका स्वभाव कैसा है आचरण कैसा है इस प्रकार तुम से देखोगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा न सीखोगे तो प्रभाव पड़ेगा वो तो तो साथ में रहने का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति कुसंग का हो क्या होगा अब कोई कुसंग में पड़ जाता है तो कुसंग कोई सीखता थोड़े कुसंग वो तो जब कुसंग होगा दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहेगा तो दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा पड़ेगा न सीखे तो भी पड़ेगा ऐसी करके सत्संग का प्रभाव संत का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता ही पड़ता है वो चाहे सीखे की न सीखे कुछ न उसका प्रभाव सब में आएगा तो कहते हैं कि सब पहले तो संतों के साथ में रहो ये बहुवचन है संत कौन है ये संत लोग और कोई नहीं भक्त लोग हैं संत किसे कहते हैं आपको हम तो भक्ति सीखने से लेते वे भक्त भी हैं ज्ञानी भी हैं सदाचारी भी हैं धर्मात्मा भी हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ रहो तो बस सत्संग हो गया तो जब प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरा दूसर मम कथा प्रसंगा